पाठ 11 अब्राहम की बुलाहट सत्य जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है बाइबल आयत अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना उत्पत्ति 15 छह परिचय यद्यपि नु के वंशजों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया बेबीलोन का गुमड बनाने के द्वारा फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अनंत की सजा से बचाने और उन्हें शैतान के असर से छुड़ाने की योजना तैयार की परमेश्वर का अगला कदम उसकी योजना के अनुसार अब्राहम की बुलाहट था जो नू के पुत्र शेम का वंशज था अब्राहम अपने पिता के साथ बेबिलोम के गुमट के पास रहता था उत्पत्ति ग्यारह सताईस ऐसी तेरह की यह वंशावली है तेरह ने अब्राहम और नाहौर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया और हारान अपने पिता के सामने ही कस्दियों के ऊर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया अब्राहम और नाहौर ने स्त्रियां ब्याली, ली अब्राहम की पत्नी का नाम तो सारे और नाहौर की पत्नी का नाम मिल्का था यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था सारे तो बाज थी उसके संतान न हुई अब्राम ने सारे से विवाह कर लिया किंतु उनके कोई बच्चा नहीं था उत्पत्ति 11 31 32 और तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी इन सबों को लेकर कस्तियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला पर हरान नाम देश में पहुंचकर वही रहने लगा जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया तेरह मूर्तियों की उपासना करता था यह तब यहोश ने उन सब लोगों से कहा इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहौर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे तेरा अब्राहम सारे और लूत के साथ उदेह से हरान की ओर चला गया तेरह की कनान देश जाने की योजना थी किंतु वह रास्ते में ही मर गया उत्पत्ति 12:1 एक ने अब्राहम से कहा अपने देश अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा अब्राहम का जन्म पाप में हुआ था आदम के पाप के कारण अब्राहम ने परमेश्वर और उसके वायदों पर विश्वास किया परमेश्वर ने अब्राम को अपना देश छोड़कर और जो देश परमेश्वर दिखाएगा उसकी ओर जाने को कहा उत्पत्ति 12, 2 से 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राफ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे परमेश्वर ने अब्राम से चार महान वायदे किए बड़ी जाति उसके वंशजों के द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनेगी यद्यपि तो उसके कोई बच्चा नहीं था परमेश्वर ने उससे कहा कि वह एक बहुत बड़ी जाति का पिता ठहरेगा महान नाम परमेश्वर अब्राम के नाम को महान बनाएगा महान आशीषे परमेश्वर अब्राह्म के द्वारा सब जाति को आशीष देगा यह वायदा सबसे महान था अब्राह्म की महान जाति के द्वारा परमेश्वर छुटकारा देने वाले को भेजेगा जिसका वायदा बगीचे में किया गया था बड़ा देश परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को कनान देश देगा उत्पत्ति बारह चार से 5। यहवा के इस वचन के अनुसार अब्रह चला और लूत भी उसके संग चला और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह पिचहत्तर वर्ष का था सो so, अब्रह अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया अब्राम जो कि धनी था उसने अपनी पत्नी भतीजे लूत और अपने सब सम्पत्ति को साथ लिया परमेश्वर ने अब्राम का कान देश पहुंचने के लिए विश्वासपूर्वक पूर्वक मार्गदर्शन किया उत्पत्ति पंद्रह एक से तीन इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि है अब्राहम मत दर तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिश यह दशमिक एरियाजर होगा सो तो मुझे क्या देगा और अब्राहम ने कहा मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिश होगा अब्राहम और सारे के पास परमेश्वर की बाचा पूरा करने के लिए कोई बचा नहीं था उत्पत्ति पंद्रह चार पांच तब युवा का यह वचन उसके पांच पहुंचा कि यह तेरा वारिश न होगा तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा बारिश होगा और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन क्या तू उसको गिन सकता है फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा परमेश्वर ने अब्राम से ऐसी बाचा बांधी की उसके स्वयं के पुत्र के द्वारा उसकी जाति आकाश के तारों के समान होगी उत्पत्ति पंद्रह छह उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया जो परमेश्वर करने को कहा है परमेश्वर वही करेगा विश्वास के कारण ही अब्राह्म परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके द्वारा ग्रहण किया गया रोमियो चार तीन पवित्र शास्त्र क्या कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर आरोप विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया ग्लैतियों तीन अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है गलेतियों तीन पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा विश्वास परमेश्वर पर आशा रखना है विश्वास करना है जो की परमेश्वर कहते हैं सत्य है। उत्पत्ति पंद्रह बारह से पंद्रह जब सूर्यअस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया तब यौवा ने अब्राहम से कहा यह नीचे जान की तेरे वंश प्राय देश में परदेश होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको चार वर्ष तक दुख देंगे फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी परमेश्वर अब्राहम राम के वंशजों के जन्म से पहले ही उनके आने वाले कल को जानता था उत्पत्ति सत्रह एक ऐसी पांच जब अब्राहम राम निन्यानवे वर्ष का हो गया तब युवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और मैं तेरे साथ बाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा तब आराम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें कह, कहता गया देख मेरी बाचा तेरे साथ बंदी रहेगी इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा सो अब से तेरा नाम अब्रह न रहेगा परंतु तेरा नाम अबिरिम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है जब अब राम वर्ष का था तब द्वारा परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सी जाति बनाने की बच्चा को बांधा परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अबराम से अब्राहम रखा जिसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता है उत्पत्ति 17, 15 से सोलह फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना उसका नाम सारा होगा और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंशज में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे परमेश्वर ने सारे बदलकर सारा रखा क्योंकि वह बहुत सी जातियों की माता ठहरेगी नब्बे वर्ष की अवस्था में सारा के पुत्र उत्पन्न होगा यद्यपि अब्राहम और सारा की बालक चलने की उम्र बीत चुकी थी फिर भी परमेश्वर उन्हें पुत्र देने में सक्षम था परमेश्वर कुछ भी कर सकता है बसदेव अपने वचनों का पालन करता है व्याख्या आदम और अवा के पाप के कारण अब्राहम का जन्म पाप में हुआ अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी जैसा की परमेश्वर आने वाले कल को जानता है